क्रिसमस ट्री जहाज क्रिसमस ट्री जहाज इस बात में कोई संदेह नहीं कि दिनों में तीनों स्प्रूस के पेड़ करके जहाज में लादने में अपने पिता की सहायता करती है एक महानगर तक स्प्रूस के पेड़ ले जाने के लिए पिता जहाज को मिशीगन झील के पार ले जाते हैं एक बार जब क्रिसमस ट्री जहाज झील में खो गया तो लड़की अपने पिता के घर लौटने की प्रतीक्षा करती रही लेकिन जब अगला नवंबर आ गया तब एलजी जी पर्ल और हिजल और उनकी मां समझ गई कि उन्हें जीवन में संकल्प और का कितना तो है क्रिसमस ट्री जहाज एक सत्य कहानी पर आधारित है अठारह सो सत्तासी की सर्दियों में हरमंस क्यूनमैन ने पहली बार मिनिस्टिक मिशिगन से लाए स्प्रूस के पेड़ अपने जहाज राउज सीमंस पर लाद दिए मिशिगन झील में जहाज चलाते हुए ठीक क्रिसमस के समय उन पेड़ों को वह शिकागो ले गया फिर हर वर्ष क्रिसमस के समय उस महानगर में से हुआ स्प्रूस के पेड़ लाया करता था लेकिन उन्नीस की सर्दियों में उसका जहाज राउस सीमंस झील में खो गया उस दुखद घटना के बाद भी कप्तान स्ट्यू येटियों ने उस परंपरा का अनुसरण किया और अगले बाईस वर्षो तक जहाज भर स्प्रूस के, स्प्रूस के पेड़ शिकागो लाती रही काट काट काट उलाड़िया काटती रही ठंडे उत्तरी जंगलों में स्प्रूस के पेड़ कटते रहे हर वर्ष नवंबर के अंतिम दिन कप्तान हरमन और उसके नाविक क्रिसमस के समय महानगर ले जाने के लिए स्प्रूस के पेड़ काटते थे कप्तान की पत्नी हेना और तीन बेटियां हेजल, पर्ल और छोटी एल्जी हर वर्ष जंगल आकर उसकी सहायता करती थी गर्मियों में कप्तान का जहाज मछलियाँ पकड़ने वाला जहाज बन जाता था लेकिन हर वर्ष सदी में सर्दी में वह क्रिसमस ट्री जहाज बन जाता था कप्तान हरमन जहाज में स्प्रूस के पेड़ लाद देता था और मिशिगन झील के पार शिकागो महानगर ले जाता था जहां हर कोई उसे जानता था हेना और लड़कियों ने एक सुबह जब कड़कती ठंड थी उसे अलविदा कहा और जहाज को जाते हुए वह चारों देखती रही झील के बर्फीले पानी में चलते क्रिसमस ट्री जहाज के साथ साथ कई सीगल भी उड़ते थे रात हुई बर्फ गिरने लगी गिरते हिमकड़ गिरते तारों जैसे लगते थे झील में रात बीताना कप्तान को अच्छा लगता था जैसे ही जहाज शिकागो नदी से होते हुए क्लार्क स्ट्रीट ब्रीज की ओर आता था, झील का शांत वातावरण महानगर के कोलाल में बदल जाता था पुराने मित्र और नए ग्राहक कप्तान का अभिवादन करते थे और उससे हिना और उसकी बेटियों का कुछ कुशल पूछते थे महानगर में कप्तान हरमन के कई मित्र थे पिता और बेटे सूर्ज के पेड़ उठाकर बर्फ से ढकी गलियों से होते तो हुए अपने घर ले जाते थे उजले कमरों में जलती हुई जलती सुंदर रोशनियां सबको घर लौटने का निमंत्रण देती थी दूर बहुत दूर जंगलों से लाए गए के पेड़ सारे नगर के आरामदायक घरों में आकर्षक ढंग से सजे थे वह कप्तान के घर में हर वर्ष की तरह हिरना और, और पर्ल और एल जी झील को देखते हुए कप्तान के लौटने की प्रतीक्षा करती थी अगले वर्ष जब कप्तान महानगर ले जाने के लिए पेड़ काट रहा था तब खूब बर्फ गिरी और गिरती रही तूफानी झील में पेड़ों से भरा जहाज ले जाने से पहले उसने परिवार को गले लगा अलविदा कहा बहुत तेज बर्फ गिरी फिर धरती और झील पर बर्फानी तु, तूफान शुरू हो गया शीघ्र ही क्रिसमस ट्री जहाज झील पर चलते बर्फानी तूफान में पूरी तरह घिर गया और लगभग अदृश्य हो गया कप्तान और उसके नाविकों ने तूफान का डट कर मुकाबला किया तूफान इतना भयंकर था कि पेड़ उड़कर झील में जा समाए छोटी लाइफ बोट जहाज से अलग हो गई और झील में कहीं खो गई जहाज की लॉकबुक से कप्तान ने एक पन्ना फाड़ कर, उस पर अपने परिवार के लिए एक संदेश लिखा उस पन्ने को उसने एक बोतल में बंद किया और उसे झील में फेंक दिया तूफान के थमने के बाद कई माता और पिता बेटे और बेटियों ने क्लार्क ब्रिज पर क्रिसमस ट्री जहाज की प्रतीक्षा की अखबारों में समाचार छपा कि कप्तान लापता था सूर्योदय से सूर्यास्त तक कई जहाजों ने बर्फीले पानी में कप्तान को हर ऊर् खोजा फिर दो मछुआरों को अपने जालों में फंसे हुए स्प्रूस के पेड़ मिले लेकिन क्रिसमस ट्री जहाज महानगर कभी नहीं पहुंचा कुछ दिनों बाद विस्कोन के तट पर एक बोतल मिली बोतल के अंदर कप्तान हरमन का संदेश लिखा था मेरी प्रिय हेना और बेटियों भयंकर तूफान है हम ईश्वर संघर्ष कर रहे हैं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, हरमन हेना ने अपने पति हरमन के लौटने की, की प्रतीक्षा की और प्रतीक्षा की लेकिन वह कभी लौट नहीं आया पति को खोकर हैना बहुत दुखी हुई हिजल और एल पिता को बहुत याद करती थी लेकिन जब नवंबर में बर्फ गिरने लगी तो हिना समझ गई कि उसे क्या करना था उसने कुछ नाविकों को काम पर रख लिया और उनसे क्रूस के पेड़ कटवाए हिजलपल और एलजी जी ने पिता को पिता का कार्य जारी रखने में मां की सहायता की एक नए जहाज पर कटे हुए पेड़ लाद दिए गए हिना और लड़कियां और नगर की कुछ औरतें जहाज में सवार हो गई नाविक जहाज को झील के पार सिक्का बोलियाए सारे रास्ते औरतें फूलों का हार बनाती बनाती रही और भजन गाती रही क्लास स्ट्रीट ब्रिज पर खड़े कप्तान के पुराने ग्राहकों ने जहाज को दूर से ही देख लिया जहाज पेड़ों से भरा था और उस पर जलती मोमबत्तियां चमक रही थी सबको पता लग गया कि क्रिसमस जहाज आ रहा था जैसे ही नए जहाज ने नदी में प्रवेश किया हिना और उसकी बेटियों का स्वागत करने के लिए कई लोग इकट्ठे हुए बूढ़े और युवा सब मिलकर गीत गाने लगे पूरा नगर क्रिसमस के प्रकाश पर संगीत से खेल उठा और फिर कई वर्षो तक ठीक क्रिसमस के समय क्रिसमस ट्री जहाज झील के रास्ते स्प्रूस के पेड़ महानगर लेकर आता रहा समाप्त